निसदीन बरसत नयन हमारे निश दीन बरसत नयन हमारे निश बरसत सदा रहत पावसरी ऋतु हम पर जब ते श्याम सिधारे सदा तु पावस ऋतु हम पर जब ते श्याम सिधारे निश बरसत नयन हमारे रे बरसत नयन हमार अंजनी अंजन घिर न रहत यखियन में अंजन थिर न रहत अखियन में कर कपोल भयकार थिर न रहत यखियन में कर कपोल भयकार कंचू पट सुखत नहीं कब हूँ कंचुकप सुखत नहीं कब और बीच बहत पनारे कंचु की पट सुखत नहीं कब और बीच बहत पनारे निश दिन बरसत नहीं नमारे आँसलिल भय पगपा के आसुसलिल भै पगपा के बहेजात सित तारे बहेजात सित तारे सूरदास अब डूबत है ब्रज शोर दास अब डूबत है ब्रज कहन ले तो बारे काहेन ले तो बार रे दिन बर सतनयन हमारे देखिए सूरदास की रचना है जब भगवान कृष्ण ब्रज वहाँ गोकुल से मथुरा चले गए थे ब्रज से ईश्वर सूरदास जी उन गोपिकाओं को क्या स्थिति थी उनके विरह में उस बात को यहाँ वर्णन किए हैं कि निष्दिन बरसतनारायण हमारे सूर्यदास जी कहते हैं कि उन गोपिकाओं का कहना है कि उस कि सदगुरु के याद में हमारे नैन तो निजिन बरसती ही रहते हैं आंसू तो थमने का नाम ही नहीं लेते विरह की वेदना के कारण बल्कि इतना करें कि सदा रहत पावस ऋतु तो हम पर ये वर्षा ऋतु तो हम पर एकदम बरकरार रहती है वर्षा ऋतु में तो कभी पानी पड़ते हैं कभी रुक भी जाते हैं दो तो चार दिन की गैपिंग भी हो जाती है लेकिन इस पावस ऋतु में तो आँसू रुकने का नाम ही नहीं लेते ये कह रहे हैं सदा रहत पावस ऋतुते जब, जब से श्याम से धारे जब से श्याम यहाँ से चले गए अर्थात सदगुरु का बिछो हो गया और उस बिछ्छो का पता हो गया तो उसके याद में ये आँसू रुकते ही नहीं है वर्षा ऋतु आ गई है हमारे ऊपर और क्या क्या हो रहे हैं अंजन थीर्ण रहता खीरण में आँख में का काजल भी उन गोपिकाओं ने जो लगा रखा था वो भी नहीं स्थिर रहते आंसू इतना बहते हैं कि वो धोआ गए हैं काजल अंजन थिर न रहता खीर में कर कपोल बहकारे और उनको आंसू पोसते पोसते ये कर हाथ भी और साथ में कपोल मतलब गाल भी काले हो गए इस स्थिति इतना रोना पड़ता है कि आँख का काजर भी नहीं पाया और पूछते पोचते हाथ से हाथ और शायद गाल भी काले हो गए इतने ही नहीं कंचुक पट सूखत नहीं कबहू उर्बिच बहुत पनारे कहे कि इस सीन हृदय अर्थात सीने के ऊपर कंचुकपट अर्थात ये आंख चूता है आंसू तो गाल से होते हुए सीने तक आता है अब सीने का पट जो है ये भी नहीं कभी सूखता है कंचुकपट मानी सीने पर यानी जो वस्त्र ओढ़ रखे हैं पहन रखे हैं वो तो कभी सूखता नहीं गीला हो गया उर बीच बहुत पनारे एक बीच में से लगता है पनारा बह रहा है इतना आंसू गिर रहा है कि पनारा बह है अब बताइए अब पावस ऋतु आई तो पनारा तो बहबे करी तो यही बात है क्यूरबीच बहत पनारे आंसू सलील भय पग के इतने ना यहाँ से जा करके और पैर तक पहुँच जाते हैं आँसू और वो आंसू जो है कि बूंदों से ये पैर भी सलील हो गया है मैंने भीग गया है आंसू खड़ा होकर रोएगा तो आदमी जाएगा पैर पर भी टपके का यहाँ से होते हुए सीधे पर पर जाएगा और हाँ बहे जात सितारे माने ये जो है सितारे अर्थात आँखों से ये तारों से ये बहती ही जा रहे हैं सूर्य सब डूबत है ब्रज को तो, तो इतना गोपिकाओं का रोना हुआ कि ब्रज ही डूब रहा है आंसुओं में पूरा ब्रज डूब गया अतः सभी गोपिकाएँ पूरी ब्रजवासी कृष्ण के रहने से जो सुख था अब छिन गया इसलिए सभी दुखी हैं सभी रो रहे लेकिन यहाँ तो बिछ्छ का पता ही नहीं तो रोएगा कैसे जब बिछ्छ का पता हो जाए तब तो रोना शुरू होता है तब तो निवेदन शुरू होता है तब तो कुछ होता है रोए ना वो बात अलग है लेकिन दुख तो है बिछो कहा जब अनुभव होगा तब तो पता चलेगा तो अब डूब है ब्रज कहाँ न ले बारो सूर्यदास जी करते हैं कृष्ण से निवेदन करते हैं कि तो ब्रज ही देख रहा हूँ डूब रहा है उस वर्षा ऋतु के जो है अनुभत जो बरसात के कारण आता था के कारण अर्थात ब्रजवासी बहुत ही दुखी है आप क्यों नहीं आकर उबाल लेते हैं इनको अब डूब जाएंगे पूरा <laughs> ब्रज ही डूब जाएगा तो आकर उबाल लीजिए इनको ठीक